राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभा द्वारा नवोदय विद्यालयों की 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत है कार्यक्रम पद्मिनी राजपूताने के इतिहास में बहुत सी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई एतिहासिक आधार नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे जन मानस में ऐसी रच बस गई हैं, कि एतिहास और लोग काथा को अलग-अलग करना कठिन है, ऐसी ही एक कथा है रानी पद्मिनी के जोहर की कथा, रानी पद्मिनी चित्तोर के राणा रतन सिंग की पत्नी थी, परम रूप� ऐसा रूप कि अंधेरे में उजाला कर दे चित्तौड़ की इस रूपवती रानी की चर्चा दूर-दूर तक फैल गई दिल्ली के सुल्तान तक भी पद्मिनी के रूप की चर्चा पहुंची 13वीं शताब्दी के अंतिम दिन थे दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था चारण भाटों से पद्मिनी के रूप की चर्चा सुनकर अलाउद्दीन के मन में लोभ जागा उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी शाही सेना चित्तौड़गढ़ के चारों ओर घेरा डाले कई महीनों तक पड़ी रही लेकिन मेवाड़ के राणाओं ने चित्तौड़ का निर्माण कुछ इस तरह किया था कि जरूरत की सारी चीजें दुर्ग के अंदर ही मौजूद थीं बाहर दिल्ली का लश्कर घेरा डाले पड़ा रहा और अंदर किसान हल चलाते रहे खेतीबाड़ी करते रहे आखिर ठक कर सुल्तान की सेना घेरा उठा कर वापस लौटने लगी। सुल्तान ने राणा रतन सिंग के पास संदेश भेजा। महा राणा रतन सिंग की खिद्मत में, आदा पेश करते हुए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दरख्वास्त है कि क्या बात है दोस्त तुम रुक क्यों गए अब महाराणा साहब जान की अमान पाओ तो अर्ज करो हां हां निर्भय होकर कहो सुल्तान एक बार रानी पदवने का दीदार करना चाहते हैं <laughs> जो दर्शनीय है उसे तो हर कोई देखना चाहेगा इसमें अनोखी बात क्या है लेकिन यह राजपूती मर्यादा के विरुद्ध है हमारे राजकुल की स्त्रियां पराय पुरुष के सामने नहीं आतीं महाराणा सुल्तान फरमाते हैं कि जिस रूप के दीदार के लिए हम दिल्ली से चित्तौड़ आए इतने दिनों तक यहां घिरा डाले पड़े रहे अगर उस रूप की एक जलक दूर से ही देख पाते तो हमारा ये सफर बेकार नहीं जाता हम सिर्फ उन्हें एक नजर दूर से देख कर लौट जाएंगे ये हमारा वादा है पहले तो रानी किसी भी तरह अलाउद्दीन के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुई लेकिन फिर प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए यह तय पाया गया कि रानी सरोवर के बीच बने अपने महल की सीढ़ियों पर आएगी सुल्तान कमरे में लगे बड़े-बड़े शीशों में रानी का प्रतिबिंब देखेगा इस तरह राजपूती आन भी रह जाएगी और दिल्ली के सुल्तान की बात भी ठीक समय पर सहेलियों से घिरी रानी पद्मिनी सरोवर के बीच बने भवन की सीढ़ियों पर आई उसका प्रतिबिंब सरोवर के किनारे बने महल की दीवार पर लगे दर्पण पर पड़ा इतनी दूर से भी रानी का रूप दर्पण में देखकर सुल्तान अलाउद्दीन चकित रह गया सुभान अल्लाह ये मेवाड़ की रानी हैं या जन्नत की हूर <laughs> महाराणा साहब हम आपके बहुत-बहुत एहसानमंद बहुत हैं जो आपने हमें इनके दीदार का मौका दिया हां आज का ये दिन हमें सारी जिंदगी याद रहेगा <laughs> अच्छा तो अब हमें इजाजत दीजिए तो क्या आप आज ही दिल्ली लौट जाएंगे कुछ दिन यहां रहकर हमें मेहमान नवाजी का मौका देते जी नहीं जिस मकसद से हम चित्तौड़ आए थे वो पूरा हो गया अच्छा अब हमें रुक फस कीजिए तो चलिए हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे नहीं नहीं इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं वाह जरूरत कैसे नहीं आपने शायद इस देश की मेहमान नवाजी के बारे में नहीं सुना है हम भारतीय अतिथि को देवता का रूप समझते हैं उसका आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है आई चिन्ह हम राणा रतन सिंह जाते हुए मेहमान को विदा करने महल से बाहर आए बातें करते-करते वो लोग एक-एक कर चित्तौड़गढ़ के सातों दरवाजे पार कर पहाड़ी के नीचे तक आ गए तभी अचानक सुल्तान के इशारे पर दिल्ली के सैनिकों ने राणा को बंदी बना लिया और महल में संदेश भेजा गया कि यदि राणा को जीवित देखना है तो रानी पद्मिनी को सुल्तान की خدمت में तत्काल पेश होना पड़ेगा रानी सोच में पड़ गई एक ओर पति का जीवन और दूसरी ओर राजकुल की मर्यादा स्ने अपने मायके से आए हुए अपने एक वृद्ध संबंधी गोरा को बुलवाया गोरा के साथ उनका 12 वर्षीय भतीजा बादल भी था क्या बात है बेटी मुझे इस समय कैसे बुलवाया क्या करूं काकूसा संकट की इस घड़ी में और किस पर भरोसा करती तुम आज्ञा करो बेटी तुम्हारे लिए तो यह जान भी हाजिर है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है काकुसा हमने सोचा था सुल्तान अपना वादा निभाएगा लेकिन जब राणा जी उसे विदा करने दुर्ग से बाहर गए तो उसने उन्हें बंदी बना लिया हरा बुने मुक्त करने के लिए मेरे दिल्ली जाने की शर्त रखी है उस दुष्ट की यह हिम्मत मेवाड़ की रानी क्या दिल्ली सुल्तान की बांधी है जो उसके इशारे पर दिल्ली चली जाएगी जब तक एक भी राजपूत के शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है तब तक तुम्हारे कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता समय आ गया है जब दिल्ली सुल्तान राजपूतों की तलवार की धार देखेगा नहीं काकुसा उसने हमारे साथ धोखा किया है अब हम भी उसके धोखे का जवाब धोखे से देंगे आप कहवा दीजिए कि संध्या समय पद्मिनी अपनी सहेलियों सहित सुल्तान की सेवा में उपस्थित होगी लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं सुल्तान के पास जाने से पहले कुछ क्षण एकांत में महाराणा से मिलना चाहती हूं मगर पेटी अगर म... मगर का समय नहीं है काकुसा जैसा मैं कहती हूं वैसे ही कीजिए अब अह सुल्तान की सेना गढ़ के नीचे डेरा डाले पड़ी थी वहीं राणा भी कैत थे संध्या समय चित्तौड़गढ़ से एक तो नहीं पूरी 100 पालकियां उतरी बताया गया कि रानी की सभी सहेलिया उसे विदा देने आई हैं कड़े पहरे के बीच रानी की पाल की एक बंद तंबू में उतारी गई बंदी राणा को वहां लाया गया रानी मैं बहुत लच्जित हूँ मारी रक्षा नहीं कर सका प्रधा महाराणा हां मैं मैं गोरा का भतीजा बादल हूं अरे बादल हां ये की पालकी कैसे आपने क्या समझा महाराज हम लोगों के जीवित रहते भला रानी इस तरह पालकी में बैठकर सुल्तान के साथ दिल्ली चली जाती और हम और हम मुंह देखते रह जाते लेकिन जब यह पालकी सुल्तान के शिविर में पहुंचेगी तब तब क्या सुल्तान तुम्हें छोड़ देगा इसकी चिंता क्यों करें हम तो हम तो अंतिम युद्ध की तैयारी करके आए हैं हम हम कौन इस पालकी के साथ 100 पालकियां और आई हैं मुगलों से कहा गया है कि उनमें रानी की सखियां हैं लेकिन लेकिन उनमें गोरा मामा के साथ अनेक वीर सैनिक हैं मगर पादलिए अगर मगर का समय नहीं है महाराज मैं मैं आपकी जंजीरें काट देता हूं हां हां अब आप, आप तुरंत इस द्वार से बाहर निकल जाइए बाहर एक सैनिक आपका घोड़ा लिए खड़ा है हां आप आप सीधे चित्तौड़गढ़ चली जाइएगा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं लेकिन बात है ये आपको आपको मेरी सौगंध है महाराज मेरी चिंता मत कीजिएगा ठीक है ठीक है जब तक अलाउद्दीन को इस धोखे की खबर लगी राजा रतन सिंह अपने दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुके थे उधर हर हर महादेव के जयघोष के साथ गोरा और बादल शाही सेना पर टूट पड़े चित्तौर गड़ के दूसरे फाटक के पास घमासान युद्धु हुआ। लेकिन कहां दिल्ली की साधन संपन असंख्य सेना और कहां मुठ्छी भर राजपूत। अलाउद्दीन चित्तौर गड़ के फाटक पार करते हुए आगे बढ़ने लगा। चितोर गढ़का हर पुरुष, बालक, वृद्ध और युवक के सरिया बाना पहन कर अन्तिम युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब स्त्रियों को ये आभास हो गया कि हार निश्चित है तो उन्होंने शत्रों के हाथ में पढ़ने की अपेक्षा प्राण देना बेहतर सम ऐसे समय में राजपूतों में जौहर की प्रथा थी सभी पुरुष युद्ध पर निकल पड़ते और स्त्रियां एक विशाल चिता में जलकर अपनी आन की रक्षा करती जौहर की तैयारियां शुरू हुईं स्त्रियों ने 16 हो श्रृंगार किए और मंगल गीत गाती हुई वो एक-एक कर धधकती हुई चिता में कूद पड़ी उधर केसरिया बाना पहने राजपूतों की टोलियां आ-आकर दिल्ली की सेना से टकराती रहीं हर हर महादेव हर हर महादेव लाशों के ढेर लग गए उन लाशों पर से गुजरते हुए जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महलों में प्रवेश किया तो वहां मिली सूनी गलियां और एक विशाल धधकती चिता उस धधकती चिता की लपटों ने एक और स्वर्णिम पृष्ठ लिखा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बलिदान का पृष्ठ पद्मिनी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभद्रा शर्मा विषय संयोजन ममता गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार मंजुमेनी राम मेनी वीना होरा वी एम बडोला अभय भार्गव सुरेंद्र सेठी और प्रवीण शर्मा ध्वन्यांकन सतीश लाडे प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा रमेश रानी शर्मा रमेश